देवी भागवत पांचवा स्कंध भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं के द्वारा तेज प्रदान व्यास जी कहते हैं तदनंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुँच गए वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है वहाँ संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा अशोक कल्हार पारजात बकुल मालती तिल आम और कुर्बक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं जिनमें कोकिलाएं कूद रही हैं मोर नाच रहे हैं तथा भंवर गुंजार रहे हैं ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके द्वारा श्रीहरि की स्तुति हो रही है वहाँ अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं उनमें स्वर्ण एवं मड़िया जड़े हुए हैं चित्रकारियाँ की हुई है वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है वहाँ दिव्य गंधर्व गा रहे हैं मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं अतएव भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सुक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न हैं। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे विष्णु भवन पर पहुँचते ही पहले वे ही मिले तब देवताओं ने उनसे कहा तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर के आपके दर्शन की लालसा द्रम्हा और रुद्ध देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। कहते हैं कहते वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे विजय बोले दैत्यों का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु इस समय तो संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण अग्नि जमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं व्यास जी कहते हैं विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की उस समय देवता थके महादेव द्वार पर खड़े थे उनके मन में संताप की तरंगे उठ रही थी भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले देवेश्वर जगत प्रभो श्रेष्ठ स्थिति और संहार की लीला करने वाले दया महाराज आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें भगवान विष्णु ने कहा सभी देवता आसनों पर बैठ जाए और अपनी कुशल बताएं सबके एक साथ यहां पधारने का क्या प्रयोजन है आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है अब शीघ्र अपना कार्य बताइए